धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय कई लोग यह समझ लेते हैं कि भगवान राम तो सत्यवादी हैं परंतु श्री कृष्ण कभी कभी या बार बार मिथ्या बोल देते थे पर आप भगवान कृष्ण का वाक्य पढ़िए उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए युधिष्ठिर से कहा था सत्य का अर्थ केवल शब्द का सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है तब उन्होंने व्याख्या की जो समस्त प्राणियों का परम हित है वही सत्य है यद भूत हितम अत्यंतम तो भगवान राम का वह वाक्य मानो एक मूल सूत्र था यदि आप हित में बंटवारा करेंगे कि किसके किसका हित हो और किसका ना हो तब तो वह श्री राम के दर्शन के विरुद्ध होगा इसीलिए भगवान श्री राम यदि विश्वामित्र के कहने से ताड़का पर प्रहार करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार उन्होंने सामाजिक मर्यादा का पालन करते हुए ताड़का को दंड दिया परंतु जब आप उस पूरी पंक्ति को पढ़ते हैं तो उसमें यही तो लिखा हुआ है भगवान ने ताड़का को अपना पद दिया ए कही बान प्राण हरिना देन जान तह निज पद दीना इस सूत्र को आप ध्यान में रखें इस यात्रा में दो नारी पात्र सामने आती हैं अहल्या और ताड़का भगवान ने ताड़का पर बाण का प्रहार किया और अहल्या को अपना चरण स्पर्श करके चैतन्य किया इससे ऐसा लगा कि यह तो ईश्वर का पक्षपात हुआ परंतु आप शब्द की गहराई पर दृष्टि डालें गोस्वामी जी कहते हैं कि पद तो उन्होंने दोनों को ही दिया उन्होंने ताड़का को ही नहीं अहल्या को भी पद दिया इसका तात्विक तात्पर्य यह है कि उन्होंने ताड़का का वध किया समाज में आवश्यकता होने पर दंड भी दिया जाता है समाज में आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी किया जाता है परंतु भगवान जब ताड़का पर प्रहार करते हैं तो ताड़का के प्रति द्वेष की वृत्ति न रखकर उसे अपने आप में विलीन करके भगवान मानो उसे भी अनुभव कराना चाहते हैं कि तुम मुझसे रंत मात्र भी भिन्न नहीं हो इसी प्रकार बाद में भगवान जब बाण से रावण पर प्रहार करते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि नाट्य मंच पर यदि किसी व्यक्ति ने अनुचित आचरण किया है तो वह दंड का पात्र है युद्ध करने की भी आवश्यकता पड़ी तो किया परंतु कहीं रंच मात्र भी द्वेष नहीं है अंत में जब रावण का सिर कटा तो ब्रह्मा तथा देवतागण आश्चर्यचकित हो गए उन लोगों ने देखा कि रावण से एक दिव्य तेज निकला और भगवान में समा गया ज प्रभु बदन समाना सुरुनि सबहुवचंव माना इसका तात्पर्य यह है कि भगवान रावण को नरक में नहीं भेजते भेजना तो नरक में ही चाहिए था कर्म सिद्धांत तो कहता है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है तो जिसने इतने व्यक्तियों को खा लिया कष्ट दिया उसे केवल दंड देने मात्र से ही सारे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी भगवान ने उसे मारा और इसके बाद उसे नरक में भेज देना चाहिए शास्त्रों में बताया है कि ऐसा पाप करे तो इतने हजार या लाख वर्ष तक नरक में रहना पड़ता है परंतु भगवान ने रावण को जब अपने में लीन कर लिया तो उनका तात्पर्य मानो यह था रावण एक दिन तुमने मंदोदरी के समक्ष जो दावा किया था कि मैं राम हूँ वह सही तो था परंतु सच आज हुआ है पहले वह सच नहीं था जब तुम शरीर के घेरे में घिरे हुए कहते हो कि मैं राम हूँ तो वह तुम्हारा अभिमान होता है और जब तुम मुझ में समा जाते हो तब जो कुछ है वह सब तो मुझ में ही है जब भगवान राम हनुमान जी को अनन्न्य भक्ति का उपदेश देते हैं तो कहते हैं मेरा अनन्य भक्त वह है जो यह अनुभव करे कि यह सारा ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है और सबकी सेवा करे सो अनन्न्य जा यसी मति नट हनुमंत हनुमत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत परंतु प्रभु की सावधानी देखिए उन्होंने एक छोटा सा वाक्य जोड़ दिया वे इतना मात्र कह सकते थे कि सारे ब्रह्मांड को मेरा ही रूप मानो परंतु साथ में एक शर्त भी जोड़ दिया वह शर्त तर्क संगत तो नहीं पर अति आवश्यक है बोले हनुमान तुम मेरे अनन्य भक्त हो तो सारे संसार को मेरा रूप मानना परंतु स्वयं अपने को नहीं समझना मैं सेवक हूँ और संसार प्रभु का रूप है अब यह तो किसी भी तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता सारे ब्रह्मांड में क्या एक हनुमान जी ही ऐसे रह गए जो ईश्वर के रूप नहीं है पर भगवान की सावधानी यह थी कि जो लोग यह मान लेते हैं कि सारा ब्रह्मांड ईश्वर का रूप है वे स्वयं अपने को तो मान ही लेते हैं चाहे दूसरे को माने या न माने वे चाहते थे कि यह भूल न होने पाए यह अभिमान का चक्कर न चले कि यह कहते कहते हम स्वयं तो ब्रह्म बन बैठे और सारे संसार को तुक्ष और हीन कहकर उसे हीन दृष्टि से देखें बोले भाई अपने को बचाए ही रखो जब तुम स्वयं अपने को दास के रूप में स्वीकार करोगे और निराभिमानता के इस कवच से स्वयं को बचाए रखेंगे तो अभिमान की संभावना नहीं रहेगी तत्वतः धर्म का जो श्री गणेश होगा वह तो यही से होगा कि यह समस्त संसार ईश्वर का ही रूप है और ईश्वर का अंश ही विविध रूपों में व्यक्त हो रहा है परंतु अच्छे बुरे की जो विविधता दिखाई देती है वस्तुतः इस विविधता का समाधान क्या है रावण तो एक विपरीत पक्षपात वाला अंधकार में अवतार के रूप में नीचे गिरने वाला है और परशुराम जी के रूप में जो अवतार है वे तो दिव्य जी देजोमय है प्रकाश के रूप में है रावण अंधकार के रूप में है और भगवान राम प्रकाश के रूप में है अब प्रश्न उठता है कि यदि प्रकाश ईश्वर का पक्ष है तो अंधकार कौन है अब तत्वतः तो यही सत्य है कि चीनी की चाहे तलवार बनाइए या मिठाई बनाइए ऐसा तो नहीं कि चीनी की मिठाई मीठी होगी और चीनी की तलवार को मुंह में डालेंगे तो वह तलवार की तरह काट देगी तथापि वह तत्वतः सत्य होते हुए भी जो भिन्नता प्रतीत हो रही है उससे जटिल स्थिति क्या है सजगता अपेक्षित है भगवान परशुराम मानो अपने अंश के रूप में एक पक्ष का समाधान देते हैं और जब पूर्णावतार भगवान राम को अपना शस्त्र अर्पित कर देते हैं तो उसका एक सांकेतिक अर्थ है इसको न आप तू तू मैं मैं के रूप में देखें न जय पराजय के रूप में देखें न ब्राह्मण छत्री के विद्वेश के रूप में देखें इस सारे तत्व को आप इस दृष्टि से विचार करके देखें जो गोस्वामी जी बताना चाहते हैं वर्ण की दृष्टि तो है ही आश्रम की दृष्टि से भी एक राम ब्रह्मचारी है ब्रह्मचर्य आश्रम है और दूसरे राम गृहस्थ आश्रम में है तो कहीं वर्ण का संघर्ष चलता है तो कहीं आश्रम का मुझे स्मरण आता है बंबई में एक बड़ा भारी सम्मेलन था उसमें आसन लगे हुए थे और स्वाभाविक रूप से वे आसन आगे पीछे लगे हुए थे आगे वाले आसनों में जो महात्मा बैठे हुए थे मुझे भी वहीं बैठा दिया था गया लोगों को वही उचित लगा होगा उसी समय एक बड़े संत आए हमारे लिए वे बड़े वंदनी थे मैंने देखा तो मैं उठ पीछे जाने लगा ताकि वे वहीं बैठ जाए मेरे पीछे एक गृहस्थ विद्वान बैठे हुए थे बोले आज तो आपने सफ़ेद कपड़े की नाक कटवा दी आपको क्या जरूरत थी उनको देखकर खड़े होने की पीछे चले आने की जब भी कोई बात हुई मैंने कहा मेरी इतनी लंबी नाक नहीं है कि जो वंदनी है उनको देखकर खड़ा ना हो। परंतु आपको इसमें भी लगता है कि यह सफ़ेद और गेरवे की लड़ाई है गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम का संघर्ष है ऐसे अवसर यही प्रकट करते हैं कि हमारी सोचने की पद्धति कितनी विकृत हो गई है तो फिर ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है या गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है या फिर वानप्रस्थ श्रेष्ठ है या सन्यासी श्रेष्ठ है यदि ये चारों अपनी श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करने लगे तो समाज की क्या दशा होगी जैसा कि आज विविध रूपों में दिखाई देता है तो इस संवाद का आनंद क्या है यदि यह जय पराजय का संवाद होता तो वह उन परशुराम जी के लिए कितना कटु अनुभव होता जो 21 बार छत्री जाति का संहार कर चुके हों भौतिक दृष्टि से देखें तो वे अत्यंत छोटी आयु के छत्री कुमार के सामने हार गए परंतु गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं लिखा है इसका उन्होंने कितना मधुर समापन किया है इस प्रसंग को आदि से अंत तक उस दर्शन के संदर्भ में देखिए इसका आज देखिए और अंत देखिए परंतु मध्य में जो हो गया उसी को सब कुछ मत मान लीजिए आदि क्या है परशुराम जी आए पहले जाकर विश्वामित्र जी से गले मिले उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को बुलाया और कहा प्रणाम करो ऐसा नहीं कि भगवान राम कहे वाह मैं तो पूर्ण हूँ और ये अंशमात्र है ऐसी कोई बात नहीं हुई गोस्वामी जी ने लिखा फिर विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को उनके चरणों में प्रणाम कराया और बोले ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं उन्हें देखकर परशुराम जी को बड़ा आनंद आया अरे ऐसी जोड़ी तो पहले कभी देखने को नहीं मिली अद्भुत है ये दोनों खूब आशीर्वाद दिया विश्वामित्र मिले पुन्याए पद सरोज मिले दो भाई राम लखन दशरथ के ढोटा अब यह प्रणाम और आशीर्वाद श्री राम के नमन पर आप विचार कीजिए दंडवत करने में उनको आनंद की अनुभूति हो रही है और इतना ही नहीं दोनों को देखने के बाद श्री राम भी दृष्टि की में दृष्टि अटक गई गोस्वामी जी कहते हैं कामदेव के भी मध को छुड़ाने वाले श्री राम के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र स्तंभित हो गए रामय रहे थोचन रूपयारोचन श्री राम के रूप को देखकर ऐसा दिव्य आनंद आया कि देखते ही रह गए प्रारंभ में ही ऐसा लगा कि ये दोनों कोई अद्भुत है अद्वितीय व्यक्ति हैं। अंत में जब जाने लगे तब भी जाते हुए परशुराम जी ने इतने प्रसन्न इतने प्रसन्न है कि उनके शरीर में रोमांच हो रहा है जाना राम प्रभाव तब तुलक प्रफुल्लित गात जोर पान बोले बचन हृदय प्रेम समात इतनी भारी सभा में दे सचमुच अत्यंत प्रसन्न है कितनी निर्भयमानता होगी कितनी भी नम्रता होगी इस तरह से समूह में भी कोई व्यक्ति तो अपने को छोटा दिखाने की चेष्टा नहीं करता अभी जिन परशुराम जी की सभी लोगों ने वंदना की है राजाओं ने नमन किया है स्वयं श्री राम ने नमन किया है उसी सभा में वे श्रीराम की स्तुति करें और स्तुति ही नहीं जाते जाते जब यह कह कर जाए मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन अनुचित वचन कहे धन्य है आप दोनों भाई आप तो क्षमा के मंदिर हैं मुझे क्षमा कीजिए अनुचित बहुत कहूँ अज्ञान क्षमाऊ क्षमा मंदिर दो भ्रा ध्यान रहे यदि यह विजय और पराजय का प्रसंग होता तो हारा हुआ व्यक्ति कैसे लौटता है इसकी कल्पना कीजिए इस प्रसंग के परंभ में भी आनंद है और अंत में भी बीच में आपको जो टकराहट दिखाई दे रही है गोस्वामी जी ने उसकी दार्शनिक व्याख्या की है परशुराम जी ने जब श्रीराम को देखा तो देखते ही रह गए लेकिन सहसा उनकी दृष्टि श्रीराम से हट गई तब उन्हें क्या दिखाई देने लगा बोले भूमि पर जो खंडित धनुष पड़ा था उसी पर दृष्टि चली गई देखे चाप खंड महिडारे बस क्रोध इतना आया कि वे श्रीराम को भूल कर क्रोध से कांपते हुए बोले मूर्ख जनक यह भीड़ तूने क्यों एकत्र किया है यह धनुष किसने तोड़ा भौरी बिलोकन कहु काहयत भीर पूछत जान अजान जमे जा पे शरीर क्रोध से भर गए और बहुत बड़ा सूत्र गोस्वामी जी के शब्द का चुनाव तो देखिए क्या राम क्या राम कौन है गोस्वामी जी ने शब्द लिखा अखंड ज्ञान स्वरूप ज्ञान अखंड एक सीतावर ब्रह्म अखंड है राम अखंड है सूत्र यही है कि जब तक अखंड को देखते रहे तब तक आनंद ही आनंद था परंतु जो ही अखंड से हटकर खंड को देखने लगे त्यों ही क्रोध आ गया यही मूल सूत्र है अखंड को देखिए तो आनंद ही आनंद है पर हम लोग तो खंड खंड को ही देखते हैं जब जब खंड देखेंगे तो द्वैत अवश्य आएगा क्रोध अवश्य आएगा संघर्ष अवश्य होगा इन दोनों अवतारों ने अपनी लीला के द्वारा अखंड खंड प्रकट किया और समाज के समक्ष वर्ण धर्म का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया